अभी अपने मूल बात समझ ली कि पुरेष्ठा क्या है या प्रत्यय क्या है या बेहद का ज्ञान कैसे पैदा हुआ और उसका कैसा माया का एग्जिक्यूशन हुआ किस तरीके से उसने अपना कार्य किया है ना किस तरीके से एक वासना पिंड बनाया जिसमें एक हमारी चेतना के अंश को कैद कर दिया और उस कैद में हम मधु मिश्रित हलाहल पी रहे हैं मतलब हमको कुछ ऐसा आकर्षण दिया जाता है जो हम जहर को भी आनंद से पीते हैं इस जीवन में जहर की तरह है जीवन जो हमारे पूर्ण स्वच्छत्व को समाप्त तो करके रख देता है उसके बावजूद हम उसको बड़े आनंद से पी रहे हैं और उसमें पूर्ण आनंद लेते हैं उसे और ये तय है कि वो उसी तरह का बैलेंस है जिस हर आनंद की कीमत है और हर दुख की भी इसलिए जब तक हम इस बात के मूल घर को नहीं समझेंगे तब तक शायद जीवन जीने का सही सलीका हम सीख पाते हैं अब इसके पहले अपन ने तीन सूत्र पढ़े थे जिसमें आणोमल माइलमल और कार्मोमल के बारे में बताया गया था जिसमें बताया था कि परामृत रसा पायस तस् यह प्रत्योद्भव तीन स्वतंत्रता में थी सच तन्मात्र गोचर यह ने पढ़ा था छियालीसवां सूत्र णोमल बताया था कि इस तरीके से वो प्रत्यय को उत्पन्न होती है कि इस तरीके से हमारा कुदेष्टक जन्म लेता है और वो हमें हमें के बंद कर देता है दूसरा बताया था हमने माईमल के बारे में जो स्वरूप आवरण चाष से शक्त यह था यह था शब्दानुवेदन न विना प्रत्ययोद आपने बताया था कि स्वरूप आवरण के लिए शक्ति सदा उद्यक रहती है हमारे मूल जो स्वरूप है आत्मस्वरूप है शिव शिव स्वरूप है उसको ढकने के लिए उसको छिपाने के लिए शक्ति सदा उद्दत रहती है तो मैंने बताया था शिव के पांच कार्य हैं सृष्टि स्थिति संवार और तिरोधान है ना आवरण डाल देना क्योंकि हम वास्तविकता को नहीं देख सकें और अनुग्रह कि जब वो आप सच्चा प्रयास करते हो दिद्रक्षा करते हो सचमुच में अपने स्वरूप को जानने के लिए तीव्र इच्छा होती हृदय में तो वो फिर अनुग्रह करता है और आपको वो दिखाई दे जाता इसमें माया कैसे काम करती है आपको शब्दों के द्वारा अपने ये भी बात पिछली बार काफी डिटेल में करी थी कि शब्दों के द्वारा करती हर शब्द शिव है और उसका अर्थ शक्ति है। जिस तरीके से हम शब्द को अर्थ से अलग नहीं कर सकते उस तरह शिव और शक्ति अभेद है जैसे हमने कहा कुर्सी तो कुर्सी एक शब्द है और उसका मतलब है ये जो रखावा औजार है ये जिसके ऊपर हम बैठ सकते हैं इसका नाम कुर्सी है तो कुर्सी शब्द और उसके अर्थ को हम भिन्न भिन्न करते जो शब्द है वो शिव है और उसका जो अर्थ है वो शक्ति है और इस तरह इमाई मल का जन्म होता है उसके आगे हमने पढ़ा था तीसरा कार्म मल कैसे बनता है सीएम क्रियात्मिका शक्ति शिव से बंधहित्री सोमवार ज्ञाता सिद्धि उपादिका यानी जो क्रिया शक्ति है शिव की जो इस संसार को बनाती है इसकी दिशा हमेशा केंद्र से परिधि की ओर होती है इसका बहाव केंद्र से परिधि की होता है इस क्रियात्मिका शक्ति में जो स्वयं की दिशा में जब होती है तो बंधहित्री होती है बंधहित्री का मतलब होता है आपको बंधन में डालने वाली होती है सदा उस पुरेष्टक से बाहर आने का रास्ता रोकती रहती उस पिंजरे को खुलने नहीं देती उस पिंजरे के बाहर आने का सारे रास्ते बंद रखती ये काम किसका होता है शिव की क्रियाशक्ति का क्योंकि उसी क्रियाशक्ति ने यह भेद की सृष्टि बनाई है उसने सृष्टि का निर्माण किया है। तो उस सृष्टि का कार्य क्या है जब तक आप उसको नहीं जानते कि क्या कर रही है तब तक उसका नाम है अज्ञाता माता वो अज्ञात रहती है तब तक आप उसके भाव में बहते चले जाते हो आप अज्ञात रहते हो कि मैं क्या कर रहा हूं हमको उसके बारे में कुछ जान और बड़े भयंकर तरीके से वो हमारे ऊपर छाई देती है हम के बाहर निकलने का हर मार्ग वो रोके रखते हृदय में कोई भी इच्छा होती है कुछ सत्कार्य करने की तुरंत विपरीत दिशा में हमारे विचार पैदा करते अगर हम कुछ करना चाहते हैं तुरंत संसार के दिशा में वो हमारा मुंह कर देती है अगर हम केंद्र की के ओर रुख करना चाहते हैं तुरंत वो हमारा मुंह फिर पदिनी की ओर कर देती इस तरीके से बोलता है कि सीएम क्रियात्मका शक्ति शिव से पशुवर्तनी पशु का मतलब होता है जो बंधन में है जो मुक्त है वो पशुपति है हम पशु हैं क्योंकि बंधन में है वो पशुपति है क्योंकि वो बंधन से मुक्त है तो सेम क्रियात्मिका का शक्ति शिव से पशुवर्तनी बंध ही इतनी सौ, सौमार्गस्था वो खुद के मार्ग पर चलते हुए तो बंधन देती जाती है लेकिन ज्ञाता सिद्धि उपाधि का लेकिन जैसे ही तुम उसके रहस्य को जान लेते हो उसके बाद में वो आपके लिए सिद्धिदात्री हो जाती है वही शक्ति जो भयंकर स्वरूप में दिखाई देती है लेकिन जैसे ही तुम उसको जान लेते हो अत्यंत सौम्य सुंदर स्वरूप में दिखाई देने लगती और वही आपको सिद्धि देने लगती है, वही आपको हाथ पकड़ के केंद्र की ओर ले जाती केंद्र का रास्ता भी वही आसान कर सकती उसी शक्ति का उपयोग करके आप केंद्र की राह भी ले जा और वही शक्ति आपको संसार की तोड़ में भी ले जाती है जब तक आप उसके रहस्य को नहीं जानते तब तक आप उसके बहाव में बेहतर चले जाते हो खिलौने बने रहते हो जैसी आप उसके रहस्य को जानते हो आप खिलाड़ी बन जाते हो उसी शक्ति का उपयोग करके केंद्र की ओर की यात्रा शुरू कर यानी शक्ति का वही स्वरूप है शक्ति वही है उपयोग हम अपने हिसाब से करें कई बार जो खतरनाक शक्तियां रहती हैं उन शक्तियों का भी हम सदुपयोग कर सकते जैसे विश्व कई जगह से जहां पर ज्वार आते हैं तो शक्ति का उपयोग करके बिजली बना लेते हैं और उसका अपने शहर के लिए उपयोग कर लेते तो कई ऐसी शक्तियां होती हैं, जिनकी शक्तियों है का उपयोग हम अपने उपयोग भले के लिए कर सकते हैं यहाँ में भी जो शक्ति है जो सर्वोच्च शक्ति है शिव की स्वातंत्र शक्ति है जो सर्वोच्च शक्ति उस शक्ति का उपयोग हम अपने विकास के लिए कर सकते हैं विकास का मतलब होता है हम अपने उद्देश्य के लिए कर सकते हो जो केंद्र में जाने का हमारा जो आत्म-चेतना का या हमारे जो सेल्फ रिलाइजेशन का जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य के लिए उस शक्ति का उपयोग कर सकते तो बंध इतने स्वमार्गस्था ज्ञाता सिद्ध उपाध्य का जा। जानते हैं हम उसके बंधन से मुक्त हो जाते यह ठीक वैसा ही है कि अगर कोई आपके घर में चोरी करने आ रहा है आपको दिख भी रहा है लेकिन आपके हाथ में एक रिमोट है जिसके द्वारा आप उसको चला सकते हो तो आपको चाहे वो आप उसको अंदर आने दोगे लेकिन उसको चोरी थोड़ी ना करने दोगे आप आने दोगे अंदर आप फित्र को बताता हूं क्योंकि हम जानते हैं कि इसका सारा रिमोट बनाते जब चाहो जब इसको इसकी दिशा पलट सकता हूं जब चाहे जब इसको बेहोश करता हूं कुछ भी कर सकता हूं तो उसके साथ हम खेल सकते हैं जैसे हम एक रिमोट से खिलौने से खेल सकते हैं ना उससे हम वही कर, करवाते जो हम चाहते फिर वो खिलौना ऐसा नहीं कर सकता कि वो जो चाहे वो करें लेकिन अगर एक जंगली जानवर घर में घुस जाता है तो फिर वो चाहता है वो करता है हम जहां चाहते वो नहीं कर पाते तो फर्क क्या है कि जहां हम उसके स्वामी हैं वो हम खिलाड़ी की तरह उसको अपने आधीन कर सकते जब वो हमारा स्वामी बन जाती तो वो हम खिलौने बन जाते और हम उसके आधीन हो जाते ये फर्क है तो शक्ति को हम समझ लें तो वही शक्ति सौम्य है और एक वैसी है जैसी रिमोट कंट्रोल के द्वारा हमें खिलौने को चला रहा है और वही शक्ति अगर वह असोम्य है घोर शक्ति है तो वो शक्ति ऐसी हो जाती है जैसे कोई जंगली जानवर आपके घर में घुस जाए आ, अब जो आज वाले सूत्र हैं अपन उनको पढ़ते हैं तन्मात्रोदय रूपेण मनोहम बुद्धिवर्तिना पुरेष्ट के सौरोदस तदुत्थम प्रत्योद्भवत तन्मात्रोदय रूपेण यहां पर दो चीजें हैं तन्मात्र और उसका उदय रूप अभी अपने इसको अभी आज की भूमिका में समझ लिया तन्मात्र है ना सूक्ष्म पूर्याष्ट और उसका उदय रूप है ना उससे जन्म लेने वाला ध्यान से समझे जो सूक्ष्म सूक्ष्म तन्मात्र है वो कारण है और जो स्थूल तन्मात्र है वो उसका कार्य है जो पंच महाभूत हैं वो उसके कार्य हैं मतलब कार्य का मतलब उसके द्वारा बनाए हुए सूक्ष्म तन्मात्र से स्थूल तन्मात्र बने जैसे एक चित्रकार है और उसका कार्य वो चित्र होते हैं जो हमको दिखाई देते एक कवि होता है और एक काव्य रचनाएं होती है जो उसका कार्य होती है ऐसे ही सूक्ष्म तन्मात्र और उनका कार्य स्थूल तन्मात्र जो हमको दिखाई दे रहा है धरती है जो जल है जो अग्नि है ये वायु है जो आकाश अंतरिक्ष है जिस पे से यह पांचों पंच महाभूत उन पंच तन्मात्राओं के कार्य हैं उन पंच तन्मात्राओं से पैदा हुए हैं उन चर, पंच तन्मात्राओं के द्वारा जनित है उनके कार्य हैं। तो तन्मात्रोदय रूपेणा तन्मात्र और उनके कार्य तन्मात्र और उनका उदय रूप उनके द्वारा होने वाले कार्य इन्हें सूक्ष्म पुर्याष्टक और स्थूल पुर्याष्टक मनो मनोहम बुद्धि वर्तिना ताकि जो मन बुद्धि और अहंकार से परामर्श करते हैं आपके मन बुद्धि अहंकार के रूप में एक चित्त है आपका अंतर चित्त वृत्ति है उसके द्वारा ये संसार के हर चीजों से आपको जोड़ के रखता है सचमुच में आप जुड़े हुए हो एक ही चीज के अंग हो लेकिन अलग अलग कर दिए गए लेकिन उस अलग अलग करने के बाद भी वो तार तो जुड़े रहेंगे क्योंकि आप पूरी तरह से तो अलग हो ही नहीं सकते किसी भी चीज से अलग नहीं हो सकते आप किसी भी चीज से संसार की कोई भी चीज किसी भी चीज से अलग नहीं है क्योंकि वो सब एक ही उद्गम से निकली हुई है एक बिंदु से निकली हुई है ना तो आपको आपके मन बुद्धि अहंकार आपके चित्त जिसको आप पुरुष बोलते आप जिसको अपने आपका स्वयं बोलते आपके स्वयं का विमर्श बोलते हो आपकी ज्ञान शक्ति बोलते उससे बाहर के संसार को जोड़ने वाला एक स्टेज है जिसका नाम है अंतकरण जिसके तीन अंग हैं मन बुद्धि अहंकार मन जो संकल्प विकल्प देता है ऐसा कर लो वैसा कर लो वैसा नहीं तो वैसा कर लो बुद्धि जो कुछ निश्चय लेती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं आप ऐसा करो तय कर लिया मैंने ऐसा करो है ना और अहंकार का मतलब होता है कि जब मैं अपने आप को जिस रूप में पहचानता हूं अब उस अहंकार को विस्तार दो चाहे संकुचित रखो पशु अहंकार में मैं कहता मैं चमड़ी के अंदर में हूं चमड़े के बाहर संसार है और मेरा इसी अहंकार का विस्तार हो तो यही मेरे लिए आध्यात्मिक सर्वानता योग हो जाता है मैं सबको समझता हूं कि सब कुछ मेरा है या सब कुछ मैं हूं मेरे सिवा कुछ भी नहीं है तो ये अहंकार का विस्तार हो तब लेकिन जब हमारा सी, सीमित अहंकार होता है तो वो अहंकार हमारा हमेशा शरीर के ऊपर होता है तो ये मन बुद्धि अहंकार नामक चित्तवृत्ति होती है जिसके द्वारा हम संसार से संपर्क करते हैं या संसार की जो सब संपर्क करने की जो व्यवस्था है ये ले देके मन बुद्धि अहंकार के ऊपर ही अपना प्रभाव डालती है और जब मन बुद्धि अहंकार पर ये सारी चीजें प्रभाव डालती है तो इसका नाम है कार्ममल जब हमको लगता है हम सुख भोग रहे हैं जब हमको तो दुख भोग रहे हैं कभी हम कहते हम दुखी हो गए ये तो परेशान कर दिया ये तो आनंद आ गया ये सब कुछ है कार्ममल हमारा क्यों संसार जब इंटरेक्शन करते हैं इस अंतरकरण के द्वारा तो उसको हम इसके द्वारा एग्जीक्यूट करते हैं किसके द्वारा अपनी पांच इंद्रियों के द्वारा इन पांच इंद्रियों में को ग्रहण करने की क्षमता है कान में शब्द को ग्रहण करने की क्षमता लेकिन शब्द तन्मात्र को ग्रहण नहीं कर सकते जब तक कि वो शब्द भिन्नता का रूप नहीं ले लें ये रूप का को ग्रहण कर सकते हैं लेकिन ये रूप चूंकि माया के क्षेत्र में है हमारी आंखें उसी रूप को ग्रहण कर सकती है जो भिन्नता के क्षेत्र में यह गोरा है यह काला है अच्छा है बुरा है सुंदर है अपना है पराया है हमारे या अलमारी है यह है, गुलाबी है पीला है नीला है कई तरह के हमारे जो भिन्नताएं है लिए हैं, उनको रुक लेकिन निरूप को ये आंखें ग्रहण नहीं कर ऐसे ही स्पर्श वो हमारा स्पर्श भी अच्छा स्पर्श बुरा स्पर्श है तो काटा चुप गया पचास तरह के स्पर्श हो सकते हैं लेकिन उन सब स्पर्शों के बीच में एक स्पर्श तन्मात्र होती तो तन्मात्र जो संक्षिप्त है या सूक्ष्म तन्मात्र है वह हमारा मन बुद्धि अहंकार और पांच तन मात्रा है यह मिलकर बनते हैं पूराष्टक सूक्ष्म पूर्याष्टक और इनका उदय रूप है स्थूल पुरैष्टक जैसे अभी अपने बात करी जो मन बुद्धि अहंकार से ताल्लुक रखते हैं तो पूर्यष्ट के समृद्ध तद उत्थम प्रत्ययोध पशु भाव में पड़ा हुआ शिव पुरेष्टक से उत्पन्न भिन्नता के संसार में बंधा पड़ा रहता है पुर्यष्टक से ही सुख दुख की संवेदना को जन्म मिलता है शारीर सुख दुख के सभ्यताएं उस पुरे तक से ही जन्म लेती हैं, उस मन बुद्धि अहंकार से ही अहंकार से ही लगता है कि मेरा मन दुखा दिया मेरा नुकसान कर दिया मेरे खिलाफ खड़ा हो गया क्योंकि जब तक हमारे शरीर के अंदर अहंता है तब तक हम इसी तरह की बात करेंगे और हमारा मन अति चंचल होता है वो सदा कोई ना कोई विकल्प रखता रहता है इससे रिश्ता तोड़ लो इससे नाता जोड़ लो इसको बुरा बोल दो इसको भला बोल दो ऐसा नहीं हो तो वैसा कर लो और कहीं विकल्प रखता रहता और फिर बुद्धि इन सबकी अंतःकरण की, की अधिष्ठात्री है वो चाहे तो इस अहंता का विस्तार कर दे इस बुद्धि से हम चाहें इस मन को काबू में कर लें इस बुद्धि चाहें पुरुषार्थ कर लें और इस बुद्ध का सदुपयोग करते हुए हम आध्यात्म का लाभ भी कर लें ये बुद्धि हमारी इसकी अधिष्ठात्री है इस अंतकरण की उसका सदुपयोग हो तो अन्यथा वही उपयोग सांसारिक उपयोग हो तो फिर हम उसके ऊपर बहुत कुछ कर सकता है लेकिन परिधि के दिशा में केंद्र के दिशा में कुछ नहीं कर सकता तो पुरेष्ट केंद्र समृद्ध तदुत्थम प्रत्ययोद भवन यह अभी इसमें वही बात बताइए कि सूक्ष्म तमात्र तन्मात्राएं क्या है विशिष्ट तन्मात्राएं क्या है सूक्ष्म पुराष्टक क्या है और स्थूल पुराष्टक क्या है सूक्ष्म पुराष्टक से स्थूल पुराष्टक जन्म लेता है और वो हमारा बंधन का स्थूल पुराष्टक से बंधन कब छूटता है मृत्यु के साथ छूट जाता।, जाता है स्थूल पुराष्टक से हमारा शरीर छूट जाता है पंच महाभूत के शरीर से हमारा साथ छूट जाता है लेकिन सूक्ष्म पुराष्ट्रक से साथ नहीं छूटता वास्ता पिंड से साथ नहीं छूटता वास्ता पिंड से साथ छूटे तब हमारी वास्तविक मुक्ति तो अपने भी कहता कि यार बहुत बीमार था अच्छा हुआ चला गया पिंड छूटा उसका लेकिन पिंड नहीं छूटा शरीर छूटा है पंच महाभूतात्मक शरीर छूटा है उसका वास्तव पिंड नहीं छूटा उसका वास्तव पिंड तो सत्पुरुष में आध्यात्म के ये जो हमारे अभेद के ज्ञान से ही छूट क्योंकि ज्ञान से वो अंधेरा हटा सकते हो और कोई तरीके से नहीं उस अंधेरे को हटाने का लाख प्रयास करो आप उसको कई चीज छूरे चक्कू से काटने की कोशिश करो नहीं कटेगा वो, वो ज्ञान से कटेगा और वो ज्ञान से ज्ञान के उजाले से वास्तव में अंधेरा अज्ञान का कटेगा तो इसके आगे ये तो सबने है ना फोर्टी जो अपने उनपचास अपना पड़ा, इसके आगे भूमते परवशे भोगम तद्भावात संसरती थ भूंगते भोगता है परवशे परवश होकर भोगम तद्भावात संसरत अब उस पुराष्टक के पिंजरे में बंद होकर जो शिव जो सर्व करता था अब इस पिंजरे में बंद हो गया और परबस बस होकर अब उसका बस किसका चल रहा है अज्ञाता माता की और इस पुरेष्टक के पिंजरे में बंद होकर वो भोग रहा है इसी पर उन्होंने टिप्पणी लिखी है कि वो भोगते हुए भी बड़े आनंद मनाता कभी कभी कभी कभी कभी किसी की हत्या करके बड़ा आनंदित हो जाता है कभी किसी की चोरी कर ली और हाथ पड़ गया जोरदार तो बड़ा खुश हो जाता है ना कभी कोई बड़ा हाथ मार लिया तो बड़ा आनंदित हो जाता है लोग उसके लिए कहते मतलब आनंद मिश्रित हलाल पीता है वो मधु मिश्रित हलाल पीता है मतलब जहर पी रहा है और उसके अंदर भी मिठास घुली है वो मिठास घुली किसने अज्ञात माता ने तो वो कहती कि चलो चलो इधर संसार की दृष्टि में संसार की दिशा में परिधि की तरफ चलो वो कभी तुमको केंद्र के बाद नहीं आने देगी क्योंकि उसकी मूल वृत्ति है स्वरूप आवरण की वो आपको छिपाने की ये माए महल है और वो जब तक आपको अपनी दृष्टि अपना पुरुषार्थ अपनी बुद्धि ये नहीं सही देती कि नहीं मेरे को दिशा बदलनी है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते सदा उसके दृष्टि में जाओगे और वह हल्ला पीते हुए परिणाम स्वरूप संसर उसके उसके परिणाम स्वरूप आप क्या करोगे संसरत है ना संसार से संसरण करते चले जाओगे जीवन मृत्यु जना व्याधि बुढ़ापा हमें से अभी तक सबने ठीक से देखा नहीं वृद्धावस्था परवस्था ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप कभी शांत चित्त गहराई से सो सोचो तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कभी आपको पानी पीना हो रखा है पानी लेकिन आप ला नहीं सकते कोई चाहिए जो पानी पिला दे। भोजन रखा है लेकिन आप खा नहीं सकते कोई चाहिए जो कोई खिला दे। और वो भी रखा है भोजन वो आपके लिए उपलब्ध है लेकिन उसकी इच्छा हो तो आपको देने तो नहीं दे परवस्था बहुत बुरी चीज है क्योंकि जीवन में परवस्था मृत्यु से भी ज्यादा दुख देती है इसलिए कभी भी प्रार्थना करें हम सब तो ये प्रार्थना जरूर करें कि प्रभु परबस नहीं हो जीते जीव कम से कम चलते फिरते रहे परबस नहीं गरीब हो चल जाएगा लेकिन परवसता किसी अमीर को भी हजम नहीं होता चाहे कितने पैसे हों लेकिन अगर आप परबस हैं तो उस धन का क्या उपभोग करोगे कितने भी साधन हैं आपके घर में दस गाड़िया कार बढ़िया कर है महल रखाए फार्म हाउस बनाए हजारों एकड़ जमीन है लेकिन आप परवश हो दोनों टांगें आपकी लंबी पड़ी हैं बिस्तर पे, कमर टूट गई है चलने की क्षमता नहीं है अब क्या कर लो इसलिए सचमुच में हलाहल है जीवन और जो हम कर्म करते हैं उसके बारे में कभी कभी हम नहीं सोचते हैं कि क्या करना है लेकिन सचमुच में वो कर्म कभी कभी हमको उस परिस्थिति में ला खड़ा कर देते हैं उस परिस्थिति में हम रो भी नहीं सकते क्योंकि सब हमारे कर्म के ही फल हैं और वह भी तो कोई सुनेगा नहीं तो भूंगते परवशो भोगम तद्भावात संसद संस्कृति प्लस संस्कृति संस्कृति तल्यास्य संसरत, कारणम संप्रत्यक्ष में इसका लिखा अब इस संस्कृति के प्रलय करने के कारण संस्कृति प्रलयस यानी इस संस्कृति के प्रलय करने के कारण कारण को संप्रचक्ष में अब हम आगे बताते हैं ये जो शास्त्र लिख रहे हैं योगी जिन्होंने भी लिखा है वो कहते हैं कि अब इस संस्कृति को इस संस्कृति का प्रलय करने के लिए इसको सदा के लिए नष्ट करने का आपको उदाहरण बताते हैं आपने कि आपने पचासवां सूत्र पढ़ा कि भुक्ते पर्वशो वर्षो भोगम तद्भावा संसद त्यत संस्कृति प्लस तस्या कारणम संप्रत्यक्ष अब इसके संस्कृति के यानी जीवन मृत्यु जरा जरावादी जीवन मृत्यु जरा जरावादी बार बार नए नए जीवन में और फिर बुढ़ा होना तो उसके कारण को नष्ट करने का अब हम आपको उपाय समझाते हैं अब इसका अगला सूत्र है यदा त्वेकत्र संरूढ़स तदा तथ्य लयोदय नियन्न भोक्तृता में थी ततश्चक्रेश्वरों ये करीब करीब उपसंहार है हमारी स्पंद शास्त्र का यह बताते हैं कि आप इस पुरेष्टक में रहते हुए इस पुरेष्टक से एकाएक मुक्ति तो अभी हुई नहीं है हो गई होती इस शास्त्र की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि इस शास्त्र की जरूरत उसी को है जो मुक्ति चाहता है और मुक्त नहीं है जो मुक्त है उसको जरूरत ही नहीं जो मुक्ति नहीं चाहता उसको भी जरूरत नहीं लेकिन जो मुक्ति चाहता है और अभी तक मुक्त नहीं है उसके लिए जरूरत है। उसको बोलते हैं प्रबुद्ध जो मुक्ति चाहता है और अब मुक्त नहीं है वो व्यक्ति इस सूक्ष्म या स्थूल पुरुष किसी में भी आरूढ़ होकर इसका स्पंद में लय कर दे याने उसको अपने स्वरूप में विलीन कर दे तो नियत क्षण निश्चित रूप से भोक्तता में थी यानी उसको जो भोग दुख सुख भोग रहा है वो मजबूरन यानी भो, भोगने के दो तरीके होते हैं एक आपको मजबूरन भोगना है और एक आप उसको भोगने के स्वामी होते जिसको भोगने के लिए आप स्वामी हो जहां पर कि आपको किसी तरह का कर्म बंधन नहीं है शिव तुल्य हो जाता है वो। तो निश्चित है वो तब आप इस परिस्थिति में अपने भूले हुए स्वरूप को वापस पाके, के भूले हुए स्वरूप वास्तव में जो हमारा मूल स्वरूप है वो स्वच्छता का ही आनंद का है किसी तरह का बंधन का स्वरूप हमारा नहीं है तो यदा तो केत्र संरूढ़ सदा हमारे इस पुरिस्टक के अंदर रहते हुए भी अगर हम उसको अपनी संवेदना में लय कर दें हमारी अपनी चेतना में लय कर दें उसमें विलीन कर दें हमारे जो भिन्नता के ज्ञान को हम अस्वीकार कर रूपों की भिन्नता शब्दों की भिन्नता गंधों की भिन्नता शरीर की भिन्नता लोगों की भिन्नता इस सब भिन्नता के ज्ञान को हम लय कर दें और निश्चित रूप से इस परिस्थिति में हमको अपने भूला हुआ जो मूल स्वरूप है हमारा स्वतंत्र स्वरूप है तथा चक्रेश्वरों भवित उसमें केंद्र में निश्चित रूप से हम सीधे सीधे आ जाएंगे और हम उस पूरे चक्र के स्वामी बन जाएंगे और वो हमको पूर्ण स्वतंत्रता पुनः प्राप्त हो जाती है अब जो अंतिम इसका जो सूत्र है वो मात्र हमको अपने गुरु के प्रति श्रद्धा जिससे पहला सूत्र था हमने शिव को प्रणाम करके शुरू किया था यह सुनमेश निमेशाभ्याम जगत प्रलयोदय तम शक्ति चक्र विभव प्रबम शंकर मतुमा यह हमने शंकर को प्रणाम किया था और हम उस केंद्र की यात्रा प्रारंभ की थी कि हम उस केंद्र की यात्रा प्रारंभ करते हैं ताकि हमको हमारे लक्ष्य का बहानों तक हम दाएं बाएं नहीं भटके और हम लक्ष्य तक सीधे सीधे चलें तो लक्ष्य के रास्ते में आने वाले जितने प्रलोभन हैं वो हमको न छुएं और या उन प्रलोभों से हम बच सकें और हमको उस लक्ष्य को प्रणाम करके हमेशा जब कोई यात्रा शुरू करता है तो लक्ष्य को प्रणाम करके करता है शुरू ताकि हम उस लक्ष्य तक जाते हैं उक्त रास्ते में हमको ना तो कोई अड़चन आए और जो अड़चने आए उन अड़चनों से हम लड़ सकें और जो प्रलोभन आए उनसे हम कभी भी आकर्षित नहीं ताकि हम उस चीजें लक्ष्य जाते तो हमने शुरू में प्रणाम किया था शंकर को अब हम इस केंद्र पर केंद्र तक की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर अब अपने गुरु को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको ये सब शास्त्र समझाया ताकि हमारी अज्ञान की ग्रंथियां खोल दी क्या तो बोलते अगाध संशया संबोधि सबसे पहले इस सूत्र को पढ़ें, बहुत अच्छा सुंदर सा साहित अगाध संशया संबोधि समुत्तरण तरण तारिणम वंदे विचित्रार्थ पदाचित्राम ताम गुरु भारती में इस मतलब अगाध अगाध शब्द का मतलब समझें यह हमारा जो है ना कहते हैं कि ये जो संसार सागर है अति दुष्कर है पार करने में बहुत कठिन है संसार सागर को पार करना। और ये अगाध है जिसकी था नहीं मिलती इतना अगाध है अगाध शब्द की बड़ी अच्छी इन्होंने व्याख्या की इसमें अगाध शब्द का बोले जिसकी था नहीं मिलती इसलिए नहीं मिलती कि उसका वास्तव में कोई आधार है ही नहीं वो निराधार है ना जिसको हम संसार कहते हैं अज्ञान कहते हैं अज्ञान का सागर है वो लेकिन वो निराधार है वो वास्तव में अंधेरे का सागर है और चूंकि उस अंधेरे के सागर में था मिलेगी कैसे क्योंकि अंधेरे का सचमुच का कोई आधार नहीं है अंधेरा अपने आप में निराधार है अगाध का मतलब होता है जिसकी कोई ना अगाध जल है यहां पर अगाध जल राशि है ना अगाध अगाध का मतलब होता है संस्कृत शब्द है इसका मतलब अगाध का मतलब होता है जिसकी कोई आधार नहीं है अस्थी लेकिन जिसका कोई आधार में जिसका आधार मिल जाए तो मालूम लो बड़ा सीमा दिख जाएगी आपको यहां पर यही तक पानी है। लेकिन अगाध तो अगाध जो समुद्र है वो संशय का समुद्र है शंकाओं का समुद्र है हमारे मन में हजारों शंकाएं हैं अज्ञान की समुद्र तरण तारिणी में तो इस तरण को तारणने वाला इस संसार सागर को तारने वाला या हमको तारने की क्षमता देने वाला वंदे विचित्रार्थ पदाचित्रा पदाम चित्रा विचित्र शब्दों से आपने हमको समझाई बात विचित्र पदों से समझाई विचित्र शब्दों से समझाई विचित्र रूपकों से चित्रों से समझाई विचित्र चित्रों से विचित्र रूपकों से विचित्र शब्दों से समझाई क्योंकि अखंडानंद जी सरस्वती भी बोलते थे कि अद्वैत का वक्ता अपने आप में आश्चर्य है उन्होंने कई बार ये बात बोली अखंड जी अद्वैत का वक्ता वास्तव में आश्चर्य है क्योंकि वो उस चीज का निरूपण करता है जो निरूपण के योग्य ही नहीं है कर नहीं जिसका निरूपण किया ही नहीं जा सकता उसका वो निरूपण करता है जिसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में वो कह देता है और जो चीज समझी नहीं जा सकती वो समझा देता है जिस चीज को सामान्य बुद्धि अद्वैत का मतलब होता है कि जो मैं हूं वही सब कुछ है यहां दो है ही नहीं जो अभी तक अपन हमेशा बात करते हैं इस केंद्र से इस ब्रह्मांड का इस सृष्टि का उदय हुआ तो दो कहा है यहां पे एक, एक केंद्र से चक्र का के कितने केंद्र हो सकते है एक और उस केंद्र से ही चक्र का उदय हुआ तो यहां पर कुल चीजें कितनी हैं एक दो तो है ही नहीं इसलिए ब्रह्मांड में दो चीजें हमको तो करोड़ों नहीं अरबों दिखाई देती है लेकिन है सब एक क्योंकि वो उसी बिंदु से उसी क्षेत्र से निकली है इसलिए विद्या का नाम है अद्वैत और ये हमारी चेतना का विकास है जो समान दिखाई देता है और ये अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बिल्कुल सही सिद्ध हो चुका है कि सब कुछ वास्तव में हमारे चेतना का विकास और कुछ भी नहीं है ना वैज्ञानिक भौतिक शास्त्र के प्रयोगों से भी बात सिद्ध हो चुकी तो इस परिस्थिति में जो अद्वैत बात हम चूंकि माया के क्षेत्र में इसलिए हमको आसानी से समझ में नहीं आती इसलिए जो हमारे गुरु लोगों ने या हमारे योगियों ने ऋषियों ने जिस वाणी में ये बात समझाने की कोशिश करी है। जैसे ये इक्यावन सूत्र इसके पहले के जो इक्यावन सूत्र हमने पढ़े वो इक्यावन सूत्र उस दिशा को वो केंद्र की दिशा की ओर उंगली बताते थे कि देखो इधर है केंद्र देखो तुम किधर जा रहे हो इधर है केंद्र तो हर भटकने वाले को एक राह बताते और वो तो एक श्लोक में ही बता देता है लेकिन इक्यावन बार तुमको इसलिए अलग अलग अलग अलग तरीके से बताया कि शायद ऐसे नहीं तो ऐसे समझ में आ जाए ऐसे नहीं तो आपको ऐसा समझ में आ जाए ऐसे नहीं तो शायद आपको ऐसा समझ में आ जाए तो आपको समझाने के सैकड़ों तरीके हैं उन तरीकों में भिन्न भिन्न तरीकों के द्वारा आपको ये समझाने की कोशिश करी कि सचमुच में संसार क्या है संसार की दिशा क्या है केंद्र की के दिशा क्या है तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है तुमको संसार की दिशा क्यों अच्छी लगती है क्यों हलाहल को पी रहे हो उसका परिणाम क्या होगा उस परिणाम से मुक्त होने का तरीका क्या है तुम्हारा ये तरीका है उस तरीके को अपनाओ केंद्र कीर्थन के जाओगे तो तुम इस जीवन में अपने आप को शीर्ष स्वरूपता तक ले जा सकते हो और वास्तव में जन्म मरण के वृद्धावस्था और परवस्था के चक्र से सदा के लिए अपने आप को मुक्त कर सकते हो तीर्थ जीवन में अगर हम सुख भोगते भोगते मरते हैं तो हमारे मन में ये भावना रहती है कि हम तो और भोगेंगे अभी मजा नहीं आया और जिंदगी जीना थी अगले जन्म में शायद और भोगेंगे कोई दुख भोगते भोगते मरता है सोचता है इस जन्म में तो भोग दूंगा अब मेरे को अगला जन्म मिलेगा तो खूब सुख भोगूंगा तो इस तरह उसकी वासना पिंड कभी भी उसको मुक्त तो होने नहीं देती सदा उसको हमेशा लालच दिखाया करती हमेशा दूर से मधुमिश्री दिखाया देती भी अभी और आनंद भोगना है तेरे को कहां जा रहा है अभी और आनंद भोगना है लेकिन उस आनंद के पीछे क्या कीमत है यह अब जो योगी समझ लेता है वो उस अज्ञाता माता का खिलौना नहीं बनता बल्कि वो खिलाड़ी बन जाता है वो उसको अपने उपयोग के लिए उसी शक्ति का उपयोग करके वो केंद्र की यात्रा शुरू कर देता है वहां तक पहुंच जाता है और उसके बाद में वो इस यात्रा के समापन के अंतिम चरण पर उसको धन्यवाद देता है गुरु को कि अगर संशया संशयांबोधी समुतरण तारिणीम वंदे विचित्रार्थ पदाचित्राम ताम गुरु हे गुरुदेव आपको प्रणाम है जो आपने विचित्र विचित्र तरह के शब्दों से विचित्र विचित्र तरह के चित्रों से और तरह तरह के उदाहरणों से आपने हमको वो केंद्र की के राह दिखाई अब हमको हमारे अज्ञान की ग्रंथियां खुल गई हैं हमको समझ में आ गया है कि हमारा पुरुषार्थ क्या है हमारा उद्देश्य क्या है गंतव्य क्या है हमारी यात्रा का पड़ाव क्या है अंतिम हमारी मंजिल कहाँ है ये हमको समझ में आ गई है तो है गुरुदेव हम सब आपको प्रणाम करते हैं वंदे करते हैं और हे गुरुदेव हमारी बुद्धि में ये बात स्थिर बनी रहे हमारे दिमाग से कभी ये बात हटे नहीं क्योंकि हमारी माया की एक विशेषता है कि जैसे ही हम किसी शमशान में जाते हैं तो हमको जीवन की क्षणमघूरता समझ में आती है लेकिन शमशान के बाहर आके स्नान करते से हम फिर उसी संसार में वैसे ही खो जाते हैं जैसे पहले और ऐसा समझते हैं कि हम तो कभी मरेंगे ही नहीं कितों को मारे आएंगे वहां जाके छोड़े आएंगे कि हम तो नहीं मरेंगे ये भावना से हम मुक्त नहीं हो पाते और इस भावना से जो मुक्त होता तभी हमको गुरुदेव कहते थे कि चाहे पूजा मत करो मंदिर मत जाओ चित्र मत लाओ अठन्नी चवन्नी के चित्रों से नहीं तुम्हारे को समझ में आएगा रोजाना सुबह सुबह अपनी चिता का स्मरण करा दो जब अपनी चिता का स्मरण करोगे तो शायद तुमको इस जीवन की क्षणभंगता समझ में आएगी तो तुम आज बन जाओगे वो हमेशा कहते थे मनोर भगवान तो आज हम अपने सब गुरुदेवों को मन प्रणाम करते हैं और स्पंद शास्त्र की समाप्ति पर उनको धन्यवाद देते हैं कि उन सभी शब्दों से जिनके द्वारा आपने हमको ये ज्ञान प्रदान किया तो अगली बार अपन ये कोशिश करेंगे कि परमार्थ सार शुरू करें लेकिन उसके पहले एक चक्कर अब स्पंद शास्त्र का विहंगम दृष्टि से वैसे आपके पास सबके पास शायद फोटो तो हैं कमल बिहार ने ला दी थी इसके अलावा एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि अपन किसी के मन में कोई प्रश्न हो अपन बातचीत कर सकते हैं आपस में डिस्कशन कर सकते हैं कहीं ऐसा भी एक रख सकते हैं इसके अलावा जैसा मतलब गुरुदेव का सुझाव था कि जैसे शिव सूत्र के सूत्र हैं स्वतंत्र सूत्र तो उनमें से हमें हम से कोई भी पांच मिनट के लिए अलग अलग लोग कुछ भी जैसे अपन ने एक सूत्र लिया समझा पढ़ा आपस में डिस्कस करा उसके कोई भी व्यक्ति पांच मिनट बोले उसको तो उससे क्या होगा कि हर किसी की सहभागिता तो ये तो खैर अपन बैठे तो सौभागिता तो है ही है है ना वो सौभाग्यता में थोड़ा और स्तर बढ़ेगा हमारा जबकि हम उसको पांच मिनट दस मिनट हम कुछ उसके बारे में उस सूत्र के बारे में हम अपनी क्या समझे उसको बोलें फिर ये तय करें कि क्या वो हमारी समझ में आया या हमको उसमें, उसमें कोई संशय है हम आपस में मिलकर वो डिस्कस कर सकते हैं